श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव तथा विभिन्न साधु संप्रदाय इस विषय का पहला दृष्टांत श्री रामचंद्र दत्त के घर पर श्री रामकृष्ण देव राम के परम भक्त डॉक्टर श्री रामचंद्र दत्त के शिमला कलकत्ते के भवन में भक्तों के साथ उपस्थित होकर श्री रामकृष्ण देव बहुधा आनंद मनाया करते थे एक दिन इसी तरह ईश्वर चर्चा में कुछ देर आनंद मनाने के पश्चात दक्षिणेश्वर लौटने के लिए वे तैयार हुए राम बाबू का मकान गली के अंदर था इस उस गली का नाम मधुराए गली है के अंदर था वहाँ गाड़ी नहीं पहुँच पाती थी मकान के कुछ दूर पूर्व या पश्चिम के बड़े रास्ते पर गाड़ी रोक कर वहां पैदल जाना पड़ता था श्री राम देव के लौटने के लिए पश्चिम वाली बड़ी सड़क पर एक गाड़ी प्रतीक्षा कर रही थी श्री देव उस ओर पैदल चलने लगे भक्त वृंद भी उनके पीछे पीछे चलने लगे किंतु भगवदानंद में उस दिन श्री राम देव इतने विफल हो उठे थे कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे इसलिए बिना सहायता के उस सड़क तक वे पहुंच न सके दोनों ओर से दो भक्त उनका हाथ पकड़ धीरे धीरे ले जाने लगे गली के मोड़ पर कुछ लोग खड़े हुए थे उनके लिए श्री राम कृष्ण देव की स्थिति को समझना संभव ही कैसे था आपस में वे कहने लगे ओह इस व्यक्ति ने कितना नशा किया है यद्यपि उन्होंने धीरे स्वर से कहा था फिर भी हमने सुन लिया सुनकर हंसे बिना हम से रहा नहीं गया और मन ही मन हम कहने लगे ठीक ही है दक्षिणेश्वर में एक दिन परमाराध्या श्री माता जी से पान बनाने और अपने बिस्तर को झाड़ने तथा कमरे को साफ करने के लिए कहकर श्री जगन के दर्शनार्थ श्री रामकृष्ण देव काली मंदिर में पहुंचे श्री माता जी अत्यंत शीघ्रता के साथ उन कार्यों को जब प्रायः समाप्त कर चुकी थी उस समय मानो नशे में एकदम चूर होकर वे मंदिर से लौटे उनकी आँखें लाल हो रही थी पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे बोली अटक जाने के कारण अस्पष्ट तथा अव्यक्त हो चुकी थी कमरे में प्रविष्ट होकर उसी तरह लड़खड़ाते हुए एकदम माताजी के समीप उपस्थित हुए माताजी उस समय एकाग्रता के साथ गृह कार्य में लगी हुई थी अतः श्री राम देव के समीप आने पर भी उन्हें पता नहीं लग सका तब सराबी की तरह उनके शरीर को थोड़ा ढकेलते हुए उनको संबोधित कर श्री राम देव बोले यह तो बताओ कि क्या मैंने सराबी है वे पीछे के ओर फिर सहसा श्री राम कृष्णदेव को इस प्रकार भावमग्न देख एकदम स्तंभित हो उठी और बोली नहीं नहीं शराब क्यों पीने लगे श्री राम कृष्ण देव तब मैं लड़खड़ा क्यों रहा हूँ बातचीत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ क्या मैं शराबी हूँ श्री माता जी नहीं नहीं तुम शराब क्यों पीने लगे तुमने काली माँ का भावा मृत पान किया है तुमने ठीक कहा है इतना ही कहकर श्री रामकृष्ण देव आनंद प्रकट करने लगे कलकत्ता निवासी भक्तों के श्री रामकृष्ण देव के समीप आने तथा उनकी कृपा प्राप्त करने के बाद से ही प्रायः प्रति सप्ताह एक दो बार किसी न किसी भक्त के घर पर श्री रामकृष्ण देव जाते थे निमित्त रूप से उनके समीप उपस्थित होना किसी के लिए संभव न होने तथा और किसी के द्वारा उनका कुशल समाचार न मिलने पर कृपा में श्री रामकृष्ण देव स्वयं उसे देखने को जाते थे निमित रूप से उपस्थित होने पर भी किसी किसी को देखने के लिए उनका हृदय दो चार दिनों में ही उससे हो उठता था इस समय वे उसको देखने के लिए चल पड़ते थे किंतु सर्वदा ही यह देखा जाता था कि उनका इस प्रकार का शुभागमन उक्त भक्तों के कल्याणार्थ ही होता था स्वयं उनका उसमें लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं रहता था वराहनगर के वेणी साहा के किराए की कुछ गाड़ियाँ थीं श्री रामकृष्ण देव प्रायः कलकत्ता जाया करते थे इसलिए उसके साथ यह तय किया गया था कि श्री कृष्ण देव का समाचार मिलते ही वह दक्षिणेश्वर में गाड़ी भेज दिया करेगा तथा कलकत्ते से लौटने में चाहे कितनी भी रात क्यों न हो जाए तदर्थ कोई झगड़ा फिसाद नहीं करेगा अधिक समय के लिए उसे निर्धारित दर के अनुसार विशेष किराया दिया जाएगा पहले मथुर बाबू तथा बाद में पानी हाटी के मणिसेन तदनंतर शंभु मल्लिक एवं तत्पश्चात कलकत्ते की सिंदुरिया पट्टी के श्री उदयगोपाल सेन श्री रामकृष्ण देव की गाड़ी का किराया चुकाया करते थे पर यह अवश्य था कि जिस दिन वे जिसके घर जाते थे संभवतः वह भक्त स्वयं ही उस दिन का गाड़ी किराया दिया करता था एक दिन श्री रामकृष्ण देव को इसी तरह कलकत्ते में यदु मल्लिक के घर पर जाना था मल्लिक महोदय की जननी श्री रामकृष्ण देव की विशेष श्रद्धा भक्ति किया करती थी उन्हें देखने के लिए वे वहाँ जाने वाले हैं क्योंकि बहुत दिनों से उन लोगों का कोई समाचार नहीं मिला था श्री राम कृष्णदेव का भोजनादि हो चुका था गाड़ी भी आ गई उस समय हमारे एक मित्र अ उनके दर्शनार्थ नाव में कलकत्ते से वहाँ आकर उपस्थित हुए अ को देखते ही श्री रामकृष्ण देव कुशल प्रश्नादि के पश्चात बोले यह बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम आ गए आज मैं यदु मल्लिक के घर जा रहा हूँ उस समय तुम्हारे यहाँ उतरकर एक बार घी से मिलता जाऊँगा कार्यवश बहुत दिन वह इधर नहीं आ पाया है चलो हम दोनों एक साथ ही चले और राजी हो गए का उस समय श्री रामकृष्ण देव से नवीन ही परिचय हुआ था उन्होंने विभिन्न स्थानों पर केवल दो चार बार उनको देखा था हम जिसे तुक्ष घृणास्पद अस्पृश्य या दर्शन के अयोग्य वस्तु या व्यक्ति कहते हैं उनको देखकर भी ईश्वर के उद्दीपन होने के कारण अद्भुत श्री रामकृष्ण देव के जहां तहां जब कभी भाव समाधि लग जाती है यह बात उस समय तक उन्हें विशेष रूप से निविदित नहीं हो पाई थी श्री रामकृष्ण देव गाड़ी पर आबिराजे युवक भक्त लाटू जो बाद में स्वामी अद्भुतानंद जी के नाम से सर्वसाधारण में परिचित हुए श्री रामकृष्ण देव का बटुआ अंगोछा आदि आवश्यक वस्तुओं को लेकर श्री रामकृष्ण देव के पीछे पीछे गाड़ी पर जा बैठे हमारे मित्र अभी उसमें सवार हुए गाड़ी में एक ओर श्री रामकृष्ण देव और दूसरी ओर लाटू महाराज तथा अ बैठे गाड़ी चलने लगी तथा वराहनगर बाजार को पार कर मोती झील के किनारे से आगे बढ़ने लगी मार्ग में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं घटी श्री रामकृष्ण देव कभी कभी मार्ग स्थित किसी वस्तु को देखकर बालक की भातु धाती लाटू आ या अ से उस संबंध में पूछने लगे अथवा कोई चर्चा करते हुए साधारण रूप से स्वाभाविक स्थिति में जैसे वे हास प्रयास आदि किया करते थे करने लगे